चौदव आदि की चुकी है इसका क्या प्रयोजन है कुछ विषय में कह रहे ऐसे परिषदों में बहुत वाक्य आते हैं जिसमें विधि जैसा दिखाई पड़ता है पूर्व पक्ष के अनुसार ये जितने विधि वाक्य जैसे हैं वो सारे या तो अपूर्व विधि को बताने वाले हैं नहीं तो नियम विधि को बताने वाले उस तो विषय में यहाँ सिद्धांत और से कहा ये विधि ऐसे अधिकारी के लिए है जो स्वाभाविक कर्म से विमुक्त होना चाहता है तो उसके लिए स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणाधान्य स्वाभाकृत्ति विषयों से विमुखकरणी के उद्देश्य ये स्रोतव्या पद का प्रयोग किया ऐसे ही अन्य पदवे एक कारिका है जो भाषिका ने जो विस्तृत किया है कुरिया क्रिएत कर्तव्य भवे पंचम वेद्या वेदेशयतम विधिक्षण विधि का लक्षण देने वाले विधि को लक्षित करने वाले ऐसे पांच पद यानी पद के अर्थ में ये प्रयोग आ जाता है ऐसा बोलते क्रिया प्रियत कर्तव्य भवे सियादी पंचम इनमें से कोई अर्थ लगे वो विधि लक्षण ऐसा जानना चाहिएगा कुरियाद तो क्रिए सबका अर्थ ही है कुरियाद पर निपति में क्रिए में कर्तव्य तव्य प्रत्यय तो तव्य प्रत्यय का अर्थ देने वाले जो प्रत्यय होगा आनीय प्रत्यय भी इसी अर्थ में होगा तो तव्य उसके बाद सियाद भवेद भवेद सियादी पंचम भवेद आया या सद आए अर्थ में कुरियात तो कर्तव्यम भवे सियादी पंचम ये सर्वेदेश यही सभी वेद में वेदवाक्यों में विधिक्षण नियतम विधिक्षण निश्चित रूप से विधिलक्षण यही है तो ये इसी के अनुसार इस पद के अर्थ में जो जो आएगा वो सारे होगा ये पांच कहे गए ये केवल नमोना के लिए इसी प्रकार से जो जो रहेगा उसको सर्व विधि का लक्षण मानना चाहिए तो यहां हमारे पास सव्य प्रत्यय आया था तो उसका प्रयोजन बता दिया तो अब आगे ये आत्मा अन्वेषण करके आत्मा की प्रवृत्ति में अंदर में हो गया तो उसको किस प्रकार आत्मा प्राप्त होती है कि वो उसको करने के बाद भी कोई कर्तव्य शेष रहता है कहा तो अधेय अनुपादेय रूप से प्राप्त होता है जब भी आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं उसमें ध्ययता नहीं हो सकती क्योंकि आत्मा को कोई त्याग कर प्रवृत्ति नहीं कर सकता और अनुपाध रहता है आत्मा को ग्रहण करने की इच्छा भी नहीं होती इसलिए ये दोनों आत्मा कहने मात्र से ही आ जाता तो है अवेय अनुपादेय रूप से आत्मतत्व उपदृष्य देता आत्मतत्व का उपदेश वेद देता जैसे इदम सर्वं यदय आत्मा यह जो कुछ भी दिखाई पड़ता है ये सब आत्मा ही है ऐसा कहा। तो इसमें सामानधिकरण्य विभक्ति है तो सामानाधिकरण्य का प्रगा बताया था ये बाधायाम सामानधिकरणिया ऐसा टीकाकरण था ये सामान में बाधा में है बाधायाम समान अधिग्रहण। तो सामान में चार होता है उसमें बाध सामानाधिकरण से ये कहा गया बाध सामान अधिग्रहण में दोनों का प्रयोग होने पर भी जो दोनों में से एक जो धर्म के कारण हुआ है उसकी निवृत्ति करके यथार्थ को बचाया जाता है शब्द दोनों का प्रयोग होगा किन्तु उसमें मिलता एक ही है यहां इदम सर्व यदयम आत्मा में यह भी मिलेगा आत्मा भी मिलेगा ऐसा नहीं होता यह जो कहा गया है उसका अर्थ तात्पर्य रूप से अधिष्ठान रूप से या मूल कारण रूप से आत्मा प्राप्त हो तो जिसमें वो आरोपित तो हुआ वही प्राप्त हो जाए ऐसे रज्जु में आरोपित तो सर्प को निवारित करके रज्जु बुद्धि या बनाई जाती है इसी प्रकार शब्द दोनों का प्रयोग करेगा इसका मतलब वो है ऐसा है तो यह जो सर्प है वो रज्जू ही है ऐसा कहा जाता है तो यह जो सर्प है करके कहा वो सर्प वहाँ उसका अस्तित्व में है ही नहीं तो उसको बाध करके रज्जू के रूप में निर्णय किया जाता है इसी प्रकार यहाँ बाध सामान अधिकरण चाहिए सामान में जो मुख्य सामानाधिकरण जिसको आय सामान अधिकरण करते हैं और बाद समान कहते हैं आय सामानाधिकरण तत्वमस्य आदि वाक्य में एक पक्ष में लेते हैं बाद सामानाधिकरण विचार अधीन काल में तत्वमसी प्रक्रिया में लिया जाता है वैसे तो बदल शास्त्री आदि ग्रंथों ने उसी के बारे में इसी प्रकार की बताया है तो उसमें तत्वमसी प्रकरण है तो दोनों प्रकार से वहां हो सकता है तो जो युक्ति के अनुसार चिंतन करते हैं उस समय बाद सामान अधिकरण में और अनुभव के स्वरूप में जब लक्षणावृत्ति से रहते हैं तब स्वरूप में ही आय के किया जाता है इस प्रकार से मुख्य सामान्य सामान्यधिकरण ने इस दोनों का हथ दिया क्योंकि भाष्यकार ने ये जो व्याप्ते रसमंजस सूत्र में ये उदाहरण देते समय यही कहा शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि है उस आत्मबुद्धि को निराकरण करके आत्मा में आत्मबुद्धि लाना या अपवाद सामान आदि घरना ऐसा कहा और उसके बाद में सप्तमस्य आदि वाक्य का आंक वहाँ बताया यानी से आदि वाक्य भी इसी प्रकार प्रवृत्त होने वाले हैं तो ये भी सूचित किया तो इसलिए दोनों लेते हैं और वो उस प्रकार से ये आए, ये जो प्रक्रिया है तत्व से आदि वाक्य में और अद्वैत को सिद्ध करने की जो प्रक्रिया है ये वेदांत की मुख्य प्रक्रिया है इसी के आधार पर ये वाक्य का समन्वय होगा यदि ये प्रक्रिया नहीं रहेंगे तो ईद गुण सर्वम ये भी रहेगा और आत्मा भी रहेगा तो ईद गुण सर्वम जब है तब तो आत्मा भी है तो दोनों का अस्तित्व मानना पड़ेगा ऐसा नहीं करना पड़ेगा ऐसा नहीं कर सकते इसीलिए यहां ये आगे का वाक्य उसी के लिए बोलता है ये अस्य आत्मेव अभूत तत्के इत्यादि कहा तो जब वो आत्मा ही हो गया तो आत्मा से इधर को सत्य रूप से जानने की प्रवृत्ति नहीं हो सकती अब जानता है तो उसमें सत्यत्व बुद्धि तो नहीं रहती इसी प्रकार उसको समझाया दोनों समान अधिकरण को, को लेकर ये प्रक्रिया आगे भी आएगी वैसे तो ये सारी प्रक्रियाएं प्रकरण ग्रंथों से प्राप्त करना है प्रकरण ग्रंथ अध्ययन करके इनको जानना चाहिए अब आगे पूर्व पक्ष में जो जो उपस्थित किया था अपने तरह से तर्क दिया था उनमें से कुछ वाक्ष वाक्ष कुछ वाक्यों का कुछ अंश का उत्तर देना भी बाकी उनमें से एक है कि उन्होंने कहा कि जितने भी वाक्य है वो कर्तव्यपरक ही है कर्तव्यता के अंतर्गत वो कार्यान्वित विभाग कार्यान्वित संबंध करके ही अर्थ प्राप्त होता है इस स्थिति में हान और उपादान रहित आत्मा का वेदार्थ मानना ठीक नहीं एक बार ये कहा था और दूसरा ये भी कहा कि प्रवृत्ति निवृत्ति निद्द, विधि तेषतया जो कुछ भी वेद में प्राप्त होता है या तो प्रवृत्ति के रूप में या निवृत्ति के रूप में अन्य प्रकार से कुछ प्राप्त नहीं होता प्रवृत्ति मन प्राप्त करने के लिए इच्छा से प्रवृत्त होना उपादान होता है निवृत्ति यानी उसको त्यागना भान होता है इन दोनों को छोड़कर के शास्त्र का कोई अर्थ नहीं प्रवृत्तिवाह निवृतिवा इत्यादि के द्वारा यही कहा गया है शास्त्र का लक्षण में भी ये दो बातें उन्होंने कही थी अब उसके उत्तर का विचार करेंगे पहले में पहली बात को लेते हैं प्रतिपत्ति विधि शेषत ब्रह्मशास्त्रीय निरातिया तथे एवं सूचित पूर्वपक्ष अनुदत प्रतिपत्ति विधि के शेष रूप से ही ब्रह्म को शास्त्रीय माना जा सकता है ये जो पक्ष रखा था पूर्व पक्षी ने निराकृत्या इसका पूर्ण रूप से निराकरण करके युक्ति युक्त प्रमाण सहित निराकरण करके तथा सूचित उसकी चर्चा में जो पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी सूचना दी थी उस पूर्व पक्ष को फिर से उठा करके उसी में और स्पष्टता लाते हैं उसने और व्यक्तता लाते हैं कि और क्या है कि आपने जो ब्रह्म ज्ञान पर आरोप लगाया कि ब्रह्मज्ञान हानुपाद अन से रहित है ब्रह्म हानुपाद रहित है और उसके अनुभव में भी हानुपादान का प्रयोजन नहीं रहता है ऐसे में उसका कोई शास्त्रीय प्रयोजन नहीं माना जा सकता है ये आपने कहा इस पर वो जो आरोप लगाए उस पर क्या है हमारा पक्ष ये कर तो पूर्व पक्ष का अनुवाद अनुवदि पूर्वोक्त है पहले कहा गया था उसका पुनः कथन है और उसमें पश्चीकरण यदपी अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम हानाय उपादानय वा न नवती अभी गम्य जो आपने कहा था उत्तम, जो जो आपने ऐसा विचार करके कहा था कि अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञान आत्मज्ञान कर्तव्य प्रधान नहीं है कर्तव्य से संबंध नहीं रहता कर्तव्य माने क्रिया के जो विषय रूप से नियोग विधि के द्वारा प्राप्त करके जिसको अवश्य करना चाहिए उसको कर्तव्य ये कर्तव्य शब्द का यहाँ जब शास्त्रीय विचार करते हैं तो कर्तव्य शब्द का प्रयोग शास्त्रीय विचार शास्त्र के द्वारा निश्चित में ही हुआ होता है और कोई कर्तव्य नहीं मानते जो शास्त्र के द्वारा निश्चित है वही कर्तव्य होता है मनुष्य मात्र के प्रति ये इनकी मान्यता है बाकी कोई किसी को भी कर्तव्य रूप से नहीं रहते वो लोग में भी हो वेद में भी हो किसी भी चीज में हो एक ही है कर्तव्य तो शास्त्र माना है नहीं माना शास्त्र माना है तो कर्तव्य है शास्त्र नहीं माना है तो वो अकर्तव्य कर्तव्य पद कहने मात्र से शास्त्र विविध सारा जीवन आ जाता क्योंकि जीवन में जो जो हमें करना चाहिए अवश्य करना चाहिए तो शास्त्र विही होता है और कुछ नहीं होता है आप किसी को अपने लौकिक कार्य जगह बोलते हैं अपने मानुष भाव से सेवा करनी चाहिए मनुष्य वगैरह तो के सेवा करनी ठीक है ये सब है शास्त्र के द्वारा विहीद है तो हो जाएगा नहीं तो उसका कोई अपना अर्थ नहीं ये जो ऐसा लोग अपने अपने अर्थ लगाते अपने स्वार्थ लाभ के लिए जिनको सबको कर्तव्य नहीं मानते कर्तव्य मानने की एक हमारी अपनी प्रथा इसके अनुसार कर्तव्य कहने का अर्थ है कि जहां जहां ये कर्तव्य पद आएगा वहां आपको ये अर्थ कहना है ये समझ रखना है कि कर्तव्य माने शास्त्रीय विधि ही कर्तव्य है बाकी कोई कर्तव्य नहीं हाँ इसलिए आजकल क्योंकि कर्तव्य आदि की अलग अलग व्याख्या हो रखी है तो इसलिए कन्फ्यूजन होगा इसके लिए कह रहे अन्य कोई कर्तव्य है ही नहीं जो शास्त्र कहने के लिए आपको कहा था कर्तव्य इसके लिए क्या करने के लिए कहा जो वर्ण आश्रम के अनुसार होता है जिस वर्ण में जिस आश्रम में आपको जो करने के लिए कहा वो आपका कर्तव्य है इससे इधर नहीं, ना उधर कुछ भी नहीं वो इधर उधर करेगा तो पाप हो जाएगा वर्ष तो वो जो का अकर्तव्य प्रधानम कहा इससे ये हो गया कि कोई किसी प्रकार का विधि विधान वहां नहीं विधि विधान नहीं है तब तो अकर्तव्य प्रधान हो जाएगा अकर्तव्य ही है वहां वो तो प्रधान शब्द का प्रयोग भाष्यकार ने किया क्योंकि पहले जो ज्ञान को लेकर विचार किया था इसी को सूचित करने के लिए प्रधान शब्द का प्रयोग किया आत्मज्ञानम हानोपादानय न भवति वो अकर्तव्य प्रधान जो आत्मज्ञान है वो हान के लिए भी उपादान के लिए भी या हान है या उपादान दोनों में किसी के लिए भी नहीं होता ऐसा जो आपने कहा तद तथेवा हम भी उसी को वैसा ही स्वीकार करते हैं। हमें उसमें कोई दूसरा कह की क्या होता है आपने जो कहा ठीक ही कहा कि आत्मज्ञान में हान उपादान नहीं होता है आत्मज्ञान अकर्तव्य प्रधान भी होता है हम इसको स्वीकार करते वो हमारी बात आपने रखी है क्यों ऐसा सब कहते हैं अलंकारो ही आयम अस्तम ब्रह्मात्मा अवगत हो सर्व कर्तव्य हानि ये तो हमारे लिए अलंकार है अलंकार मानव हमारे लिए ये स्तुति के विषय है कि हम इसको मानते हैं हम इसको अच्छाई मानते हैं तो इसी को बोलते स्वीकार रोकती है ये जो हम स्वीकार करते हैं उसी को ही कहा तो उसी को स्वीकार रोकती है इसको सिद्ध साधनता आदि भी बोलते हैं अलंकारो ही अयम ये हमारे लिए अलंकार है यानी ये हमारे लिए कोई दोष की बात नहीं वो आप जो दोष कह रहे हैं ये हमारे लिए स्तुति है जैसे ओ जिसको भिक्षाड़न करने के लिए शास्त्र में कहा वो भिक्षाड़न करने से वो अलंकार होता है भिक्षाड़न करना दूसरे लोगों की दृष्टि से वो वो दोष जैसा दिखता है भिक्षाटन करना जिसके पास कुछ नहीं है वो भिक्षाड़न करेगा हमारे लिए वो अलंकार होता दूसरे लोगों के लिए जो ज्यादा कपड़ा पहनना और जो है अपने आभूषण विभूषण जब लगाना सब कुछ जो है वो अलंकार होता हमारे लिए कम से कम कपड़ा पहनना और कम से कम आभूषण विभूषण पहकना अलंकार होता है। उल्टा है। अब वो देखते है एक बार कपड़ा नहीं पहनता कुछ नहीं करता ऐसे वो दिखता है ये हमारा अलंकार है अलग अलग प्रकार का, का अपनी अपनी इच्छा अलंकार करने से हम इसको मानते हैं आप जिसको दोष मानते रहे वो हम इसको शुभ मानते इसीलिए कई लोग जो शब्द शुभाशु देते हैं वो साधु को देखने से जो वृक्षारंग सुबह सुबह साधु का दर्शन की अच्छा नहीं मानते तो वो साधु का दर्शन किया वो भीख मानता है तो हमारी भी भीख भी जाने की कर्म आएगा ऐसे मानते हैं और कोई जो है साधु के दर्शन का बहुत बड़ा फल मानते इसे भी इसीलिए वो अलंकार है हमारे लिए हवा ऐसा लोग निंदा करें तो अलंकार होता है क्योंकि निंदा करने वाले जो है आपके एक प्रकार से सुधी करते ये ऐसा है वैसा है कैसे बोलते तो वो निंदा से आपको अपने दोष का ज्ञान हो जाए क्योंकि तो आप अपने दोष का उजागर सहन नहीं कर सकते तो निंदा भी अपने लिए हो जाता है गुण हो जाता है तो क्योंकि वो वास्तविक आत्मा का कोई निंदा नहीं करता और जो इसकी भी निंदा होती है वो हम अपने सुविधा के लिए मानना चाहिए जीवन मुक्ति ये बाकी क्या हो? जाने में ये क्या है वो आत्मान यदि निंदन दी निंदी स्वयं वही शरीरम यदि निंदन दी सहायास्ते जनाम ऐसा कहा उन्होंने ये निंदा करने वाले निंदा करते हो वास्तव में हमारी शुभी कर रहे हैं हमारा मदद कर रहे हैं क्या है वो यदि ये, ये निंदा करने वाले आत्मान यदि निंदन यदि वो आत्मा की निंदा करते हैं तब तो निंदन भी स्वयं क्योंकि हमारी आत्मा और उनकी आत्मा में कोई अंदर तो है नहीं आत्मा को कोई निंदा नहीं कर सकता क्योंकि अपनी आत्मा उनकी आत्मा एक ही है तो यदि वो निंदा करने वाले निंदा आत्मा को कर रहे हैं तब तो वो हमारा उसी प्रकार भी वो भी उनका भी वो बराबर हो रहा तो हमको कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं मतलब हमको कोई प्रत्युत्तर लेने की जरूरत नहीं आत्मा यदि निंदन थी, थी स्वयं शरीर में यदि निंदन थी। अच्छा यदि वो शरीर की निंदा करते हैं शरीर को देखकर कि ये कैसा आत्मी ऐसा है वो है ये है करके शरीर की निंदा करते या मन की निंदा करते या प्राण की निंदा करते किसी की भी बुद्धि की निंदा करते इनमें से किसी को निंदा करेंगे अब ये मन प्राण शरीर अहंकार और आत्मा इनको छोड़ के किसी को निंदा करने के लिए मिलेगा नहीं तो इनमें से किसी की निंदा करते तब तो सहाय तेजना ममा <दनावा्मा> वो तो तब ऐसा सोचना चाहिए वो लोग हमारे मददगार है क्योंकि हम भी तो निंदा करते हैं बोलते ये शरीर को ये है नहीं शरीर के साथ अलग करना चाहिए शरीर के साथ आसक्ति और रखा ये ठीक नहीं है करके शरीर की निंदा तो हम भी करते हैं और मन आदि की भी करते हैं इनको संयम करके पकड़ के रखने की कोशिश करते इसीलिए वो उस दृष्टि से सोचेगा तो भी वो निंदा हमारे लिए सूच होता है अलंकार है वो ऐसा कर रहा है आप गलत काम किया तो लोग निंदा किया तो उसका मतलब नहीं गलत काम करने से तो लोग निंदा करेंगे और गलत करते जाएगी आय तंग में गलत काम करने से नहीं आपको अपने प्रवृत्ति से लेकर के आप अपने स्व धर्म आचरण कर रहे हैं अपने ही जीवन में है अपने तरीके से सब कुछ शास्त्र के अनुसार संभव आप जी रहे हैं तब यदि चिंता करते तब की बात है गलत करेंगे तो निंदा करनी चाहिए और गलत करने तो के बाद तो सबके सामने बोलना नहीं चाहिए इस वजह फिर दूसरा में वही कहा मन निंदया यदि जन परिदोष मेरी नन्व प्रयत्न सुलभो यम अनुग्रहों में देखो मेरी निंदा से मेरे को निंदा करने से किसी को खुशी मिलती है आनंद मिलता है थोड़ा समतृप्ति होता है मैंने तो अब इतने बड़े आदमी को इतना उसको हमने गाली दे दिया वो बहुत खुश हो जाते हैं लोग रिलैक्स हो जाता है अब आप सुनते रहो तो गाली मगते रहेगा एक घंटा बोलने के बाद अपने आप शांत हो जाएगा इसका मतलब जो कुछ बोलना बोल दिया तृप्ति आ गया तो मन निंदयादि जनप परिदोष में आपको तो वास्तव में सुनने की जरूरत नहीं थी किंतु आपने सुन लिया कि चलो उसको तृप्त शांति हो जाए वो करके सो नंद प्रयत्न सुलभ हो एवं अनुग्रह हो यह तो बहुत बड़ा अनुग्रह है बिना प्रयत्न से एक बहुत बड़ा पुण्यकारी हो गया ऐसा है हमारे निंदा करके वो तो खुश हो रहा है क्योंकि लोग जो है दूसरे को खुश करने के लिए दूसरे को संतुष्ट करने के लिए क्या क्या नहीं करते कितने पैसा खर्च करते हैं वो आप दान देते हैं बड़े बड़े जो है क्या क्या मदद करते हैं क्यों दूसरे को खुश करने से अपना खुश हो जाता है करके वो करने के लिए तो ऐसे में हमें बिना खर्चा बिना कुछ प्रयत्न किए ओ दूसरा दूसरा खुश हो गया ना वो आकर के गाली दे दिया आपने सुन लिया अगर इतने मात्र से वो खुश हो गया बहुत बड़ा कार्य हो गया तुम तो बहुत रिलैक्स हो जाता नहीं तो कोई तो कोई आदमी बीमार भी हो जाता पागल भी हो जाते उनको बोलने नहीं दिया जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाता वो टेंशन बढ़ते जाएगा बढ़कने के बाद प्रश्न बढ़ेगा प्रश्न बढ़ने के बाद कई लोग हो जाते पागल भी हो जाते इसीलिए आप वास्तव में उनका घिर चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं इनमें से बात में उनको शांति हो जाएगी और ठीक है भाई भाई हो गया हो गया बस इतना करके उनको छोड़ देना चाहे ऐसा करके उन्होंने कहा बहुत अच्छा कहा है जीवन मुक्ति साधन के अभ्यास के लिए बहुत सारी चीजें उसमें बताए इसलिए मन निंदयादि जन परिदोष में यदि अनु प्रयत्न सुलभ अनुग्रह हो तो इस प्रकार से ये अलंकार कहने का तात्पर्य है कि आप जो दोष उद्घाटन कर रहे हैं वास्तव में हमारे लिए वो दोष नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ब्रह्मात्मा अवगत सत्याम सर्व कर्तव्यता हानि ब्रह्मात्मा ज्ञान होने की स्थिति में संपूर्ण कर्तव्य नष्ट होता है इसमें कोई समस्या ही नहीं वो अच्छी बात है वो ब्रह्मात्मा अवगत होने पर फिर भी कर्तव्य रह जाएगा तो क्या फायदा इसलिए वो कर्तव्य पूरा नष्ट हो जाता है कोई बात नहीं कृतक नृत्य दाचा और कृत भी हो जाता है क्योंकि कृतकृत्य होने से वो कर्तव्य तो छोड़ रहा है कृतकृत्य हो गया ये भी अच्छी बात है ये कोई दोष तो है नहीं अलंकार हो ये मतमान तथा से अब इस प्रकार कहेंगे तो सुनने वाला तो छुट जाएगा देखो आपने दोष उज्जाण दिया उन्होंने बोला अलंकार है अपने लिए बहुत अच्छा है आप और बहुत उज्जार कर रहे ये तो बहुत बढ़िया बात है ऐसा बोल दिया तो फिर वो बोलेगा ये तो दूरी अनुकूल नहीं है आप मानने से क्या होता है तो बोलते नहीं ये श्रुदी भी एक अच्छी है आत्मा चेतिया दयमस्मी पुरुष कि मिछन गाया शरीरम अनुसंजरेत देखो कोई व्यक्ति आत्मा चेत विजानिया देखो कोई व्यक्ति विरल ही होता है इसलिए चेद लगा अद्भुत है कोई एक युग में कोई सहस्राब्द में कोई एक व्यक्ति आत्मा को जान लेता है क्योंकि तो बहुत बिरलता दिखाने के लिए छेद लगा छेद मान यदि होता है ऐसा होना तो स्वाभाविक है ही नहीं तो आत्मान छेद भी जानिया यदि कोई ऐसा करता है वक्ता आश्चर्यता तो कुचलोक लगता है हाँ बहु नाम जन्म नाम देव्य थे बहुत जन्म के बाद होगा तो शन शनै होता है धीरे धीरे करके होता है और बहुत भगवान के अनुग्रह होने से होता है आ, ये कहा है ना इसमें ईश्वर अनुग्रहांसाम अद्वैत वासना महत्णाम परित्राणा उपजाए थे तो ये ईश्वर अनुग्रह से ही किसी को ये अद्वैत वासना आती है सब वेदांत सुनते हैं तो अद्वैत वासना है ऐसी बात नहीं है वो समझ में नहीं आती है वो किसी को होता है विरल ईश्वरानुग्रहा कुंसाम अद्वैत वासना महत्व भय परित्राणा कैसे होता है ये पूरे संसार को जब भय रूप में मानेंगे या दुख रूप में मानेंगे तो उससे रक्षित होने की अपने को बचाने की इच्छा से वो निर्वेद को मतलब वैराग्य को प्राप्त करेगी ये बड़ा अद्भुत है ऐसा सामान्य नहीं होता है वो देखने पर जो है वो होता है लेकिन अंदर से नहीं होता है महत्व भय परित्राणा महत्व भय ऐसा मानने पर होगा इसीलिए वित्राणा नयोग जाए एक या दो होगा एक दो ही हो सकता है ज्यादा जो है लिस्ट बनाने के लिए 200, 300 ऐसा नहीं होता है वो गिनने के लिए भी नहीं होता अंगड़ी में गिनने लायक भी नहीं कम नाम हो गए जिस प्रणाम हो बचाए तो उसी समय मतलब वो ऐसे शास्त्रों में भी इस प्रकार से विचार किया तो अभी का तो बात ही कुछ अलग है इसीलिए वो बहुत विरल होता है आश्चर्य होता है इसके दिखाने के लिए आत्मान चेत बिचा ऐसा कोई जान ले अपने जन्म में कैसे आयम अस्मि दि पुरुष में ही उस वो आरुभ हूँ अयम अस्मी ना हम ब्रह्मस्म मैं वो ब्रह्म हूँ ऐसा कोई व्यक्ति जान लेगा तो पुरुष जानता है तो किमिच्छन कव्य का मतर मनुसंधे किसके क्या चाहते हुए कौन से साधन चाहते हुए कौन से साध्य की इच्छा से इस शरीर को पीड़ा देंगे बाद में कर्तव्य कर्म को तो करने के लिए क्यों लगेगी कोई आप फिर कर्तव्य के पीछे जाएंगे शरीर मनुष्य शरीर को पीड़ा क्यों देंगे आप बोलते हैं उसके बाद भी कर्तव्य करो उसके बाद कर्तव्य करने का कोई तात्पर्य नहीं होगा किम इच्छा किसकी इच्छा से करेगी बहुत इच्छा होगी तभी कोई स्वर्ग के लिए कर्म करता है नहीं तो नहीं करता कब से काम आया किसकी कामना के लिए करेगी तो कोई कामना है ही नहीं ऐसी स्थिति में उनका कोई कर्तव्य नहीं होता है तो ये कर्तव्य से मुक्त होता है तदबुद्ध है तदात्मान सन्निटा तत्परायण ये गीता देवी कहा ऐसे उसमें उसी उसको जानने के बाद में फिर न सत्य कार्य विद्य थे उसका कोई कार्य नहीं रहता है हाँ ऐसा आत्म स आत्मतृत मान आत्मनिव संतुष्टा तस्वीर कार्य वो उसका कार्य नहीं रहता है फिर वो कार्य से विमुक्त हो जाएगी फिर तदबुद्ध या तदात्मान संत्परायण होने के बाद में वो स्थिति हो जाती है तब तक तो नहीं होता तब तक, तक कार्य रहेगा किन्तु उसके बाद कोई कार्य नहीं है ये शास्त्र भी कहता है ये जो श्लोक है ये एक ही श्लोक को लेकर के पंचदृषिकार ने पूरा ये प्रकरण बनाया आ, एक ये एक श्लोक को लेकर के आत्मा अनुजे विचार निज ये तृतीय दीप प्रकरण नाम के एक प्रकरण पंचदशी में है सातवां प्रकरण है वो प्रकरण पूरा इसी की व्याख्या इस श्लोक को लेकर पूरा वो कैसा कैसा अनुभव होता है उस आत्मा के अनुभव के बारे में पूरा रहा और उसमें दो दो सौ सतानबे श्लोक है टू श्लोक है तृतीयदीप प्रकरण ये दो प्रकरण है पितृद्वीप प्रकरण में दो श्लोक है सात लोग ज्यादा ये की इसी की व्याख्या है पूरा पहले ये बंदर दे दिया फिर उसकी व्याख्या करने लगी तो ये भाष्यकार ने इसको उद्धरण दिया और एरत बुद्धवा बुद्धिमान क्या पृथक भार था और कार्य में न भी दे दे उसी के जगह पर दूसरा श्लोक दे दिया ईश्वर को जान करके बुद्धिमान होता है ये बुद्धिमान मतलब यही बुद्धिमान होता है अपने को कोई बुद्धिमान समझ करके कोई वादा नहीं एरत बुद्धवा बुद्धिमान इसको जान लिया इसमें प्रवृत्त हुआ तब तो कह सकता है बुद्धिमान है क्योंकि वो बाद में कृतकृत्य होगा कृतकृत्य भारत कृतकृत्य भी वही होगा जानने वाला भी यही होगा और जीवन मुक्त भी यही होता है इति दिया। इसी च स्मृति स्मृति एक एक देवी तस्मात न प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मण समर्पण इसीलिए प्रतिपत्ति विधि विषय रूप से ब्रह्म का समर्पण करना ठीक नहीं है जो प्रभागर प्रतिपत्ति विषयवादी है उस हिसाब से ब्रह्म का समर्पण करना संभव नहीं प्रतिपत्ति क्या है वो उनके अपने ढंग से उपासना है उससे वो उसी से वो ही होता है करके कहते हैं उसको नहीं लेना चाहिए तो ये जो तो उपासना नियोग शेषत्व वेदांत प्रतिपादन उपासना नियोग उपासना में जो विधि है उस विधि के संबंध श्रेष्ठ रूप से ये इनका प्रतिपादन करते हैं ये ठीक नहीं है ठीक है आत्मधियों हानादि अनुपायत्व विफलत्व वा देखो ये आत्मज्ञान क्या है आत्मज्ञान ानादी अनुपायानादी तो, का उपाय वाला नहीं है खानादी के द्वारा प्राप्त होने वाला नहीं है इसलिए आप आत्मज्ञान को जोड़ना चाहते हो एक विकल्प दूसरा विफलत ये आत्मज्ञान विफल है आत्मज्ञान में कोई फल नहीं है इसलिए इसको त्याग देना चाहिए इसी को अकर्तव्य मानना चाहिए ये दोनों में कौन सा विकल्प है विकल्प तो करके पूछते अत्र मंगी करोटी ये हानादि अनुपायित्व कहना अंगीकार करते स्वीकार करते जो इसलिए कहा आ, तथा इति तथा अभ्युर्ग जैसा आपने कहा उसको हम वैसा ही स्वीकार करते द्वितीय दूषयती दूसरे का दूषण देते हैं यानी उसमें फल नहीं होता है इसका दोष देते फल नहीं होता है अलंकारो ही अयम अस्मक यद ब्रह्मा आत्मा को तो सर्व कर्तव्यता आन कृतकृत्यता ये फल है फल होने से अपमान जान को स्वीकार करना चाहिए कोई भी कृतकृत्य होना चाहता है कृतकृत्य होने के लिए जिंदगी भर काम करता रहता है कौन से काम करने से कृतकृत्य होगा कैसे करने से कृतकृत्य होगा ये करने से होगा वो करने से होगा ऐसे ही सोचता वो अपने अंदर से बाहर भागता है भागता भागता पूरी जिंदगी व्यतीत करता है केवल कृतकृत्य होने की दृष्टि से हाँ तो इसीलिए वो कृतकृत्य यदि हो जाता है तो बहुत बड़ा फल होगा सारा कर्तव्य से मुक्त हो जाएगा इसलिए कहा अलंगार है इसका ब्रह्मात्मा अवगते गुक्त फलत्व मानम ही शब्द सूचित ब्रह्मात्मा अवगदी का ये जो फल है कृतकृत्यता फल है ये कहाँ कहा है इसके लिए प्रमाण देते हैं आत्मा दे दिजानी इत्यादि कहा आ, वो तैतरी आदि में भी अहम अमनम तो इसे अनुभव उन्होंने प्राप्त किया तो अहम श्लोगकृत मेरी ये सब कुछ बनाने वाला हूँ जो भी स्तुति योग्य है सब अच्छे कार्य मेरे द्वारा ही हो रहा है ऐसे ऐसे अनुभव की अनुभव करने के बाद में फिर उनको ना पता वो तो किया हुआ क्या है नहीं किया हुआ क्या है उसका कोई उनको दुख भी नहीं होता क्योंकि कृतकृत्य हो गया साधु हाँ, साधु दोनों किम अहम साधु न करव किम अहम अहम पाप अक अवमी मेरे साधु पाप कर्म क्यों नहीं किया और पुण्य कर्म क्यों नहीं किया ऐसा लोगों को होता है जब अंतिम समय आ जाता है वो सोचने लगा रही हमारा पूरा समय बर्बाद हो गया ये एक, एक पुण्य भी नहीं किया और पाप भी पाप करते रहे और कुल मिला के कुछ मिला ही नहीं ऐसी स्थिति आ जाती है ये सब भाव उनको नहीं होता ये सब अकृत लोगों का होता है कृतकृत्य नहीं हुआ है उनको ऐसा सब होता है कृतकृत्य होगा तो यही कहेगा अग्नि नयक आसमान विश्वान्दे विद्वान्द्य अस्मतरा नो भूष्ठांत नुम विद्यवा हाँ ये जो मेरा शरीर है ये शरीर का और कुछ नहीं वायु रनलम अमृतम अखेदम शरीर है भस्म तो हो जाए ये कम नष्ट हो जाए हमें क्या फर्क पड़ने तो आज जिंदा है कल नहीं रहेगा इससे कुछ नहीं होगा तो कृतकृत्य भाव में ऐसा होता है ये ये संबंध चाहिए वो संबंध चाहिए वैसे चाहिए वैसा चाहिए कोई नहीं होगा तो जैसे जैसे कृतकृत्य होगा वैसा होगा साधक अवस्था में कृतकृत्य भाव नहीं आता है और साधक अवस्था में इससे बचने के लिए वैराग्य भाव का आश्रय लेना चाहिए और उसके बाद भी साधन करते हुए कृतकृत्य भाव पहुंचेगा और आप उसको छोड़ करके वैराग्य भाव में रहते हुए आप जो जो करेंगे उससे आप अलिप्त रहेंगे कभी भी ले सकते हैं कभी भी छोड़ सकता है ऐसा रहेगा तो यदि वैराग्य भाव को छोड़ करके कोई कार्य करेंगे तो संलिप्त हो जाएगा संलिप्त होने के बाद में फिर उसी से बच नहीं सकते ऐसा करने में दोनों में एक जैसा दिखेगा विद्वान जो करता है वो भी अविद्वान जैसा करता है वैसा ही दिखता है किंतु एक में संलिप्त रहेगा उस दूसरे में अलिप्त रहेगा फल से पता चलेगा और नहीं तो नहीं पता चलेगा इसीलिए उस भाव में पहुंच जाता है साधक अवस्था में भी ऐसे रहता है। इसी को सूचित करते हुए वो वाक्य दिया था उस वाक्य का अर्थ करते थी क्या अयम परमात्मा अहम अस्मी थी अपरोक्षतया यदि कल्पित पुरुष हो जाहिया ये परमात्मा ही मेरा स्वरूप है इस प्रकार अपरोक्ष रूप से यदि कोई साधक विशेष जान लेता है तो आत्मसात्कार दौर्बल्य ज्योति चेत एक आत्मसाक्षात्कार अत्यंत दुर्लभ है इसको प्रकाशित करने के लिए चेत शब्द कहा चेदे है ये यदि का प्रयोग होता है संशय दिखायानी विरलता दिखाई स स्वातिरिक्त आत्मन किं फलम्छन कस्य पुत्रादे फलाय तद अलाभेन शरीर तप्यमान अनु तदुपाधि तप्य शरीर किमिच्छन् किमिच्छन् स्व अतिरिक्त आत्मनः किम फलिच्छन अपने से अतिरिक्त कौन से फल को चाहते हुए क्योंकि अपने से अतिरिक्त फल को चाहने से आप अतिरिक्त फल की प्रवृत्ति करते हैं वो अपने में ही यदि वो फल जानता है सर्व आत्मे वो कस के नित हो जाएगा पिछले उसी स्थिति में आएगा स्वातिरिक्तम आत्मन किन फल अपने से तो कौन से फल को चाहते कोई फल है ही नहीं कस्य व पुत्र ये पुत्र आदि के माध्यम से भी कर्म करना होता है कि तो पुत्र आदि के फल होते हैं तो कौन से पुत्र आदि के चाहोग चाहेगा वो अपने स्वरूप में ही है तद अलाभे न शरीर अनु तदुपाधि ही संजरे अनुसंजरे कहा कि उपाधि को लेके अपने शरीर को लेकर के पुत्रादि की प्राप्ति के लिए वित्तादि की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता तो अपने से अलग मानने के कारण ये सब होता है जब नहीं मानता उनको कुछ चाहिए नहीं तब क्यों करें निरुपाधि आत्मविदो नान्यदस्ति फलम ना भी अन्य ये निरुपाधी आत्मज्ञान को जानने वाले जो जीवन मुक्त है उनको अपने से अलग कोई फल नहीं है और अपने से अलग कोई उत्तराधि कुछ भी नहीं है तो वो अपने से अलग नहीं होने से न कोई साधन उससे अलग है न कोई साध्य उससे अलग है साधन साध्य दोनों अपने से अलग नहीं है अपने से अलग नहीं होने से उसके जानने की इच्छा नहीं होती जैसे आपको भोजन करने की इच्छा होती है किन्तु भोजन करते समय कोई दूसरे का मुख लेकर के भोजन करने की इच्छा तो नहीं होती क्योंकि मुख तो अपने पास है अपने मुँह से अपने आप चबा करके कर सकते हैं क्योंकि अपने पास होने से उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती भोजन तो बाहर है भोजन को प्राप्त करने की इच्छा होती है किन्तु तो मुख आदि जो साधन है उसको चबा के खाने का साधन है उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती क्योंकि अपने में होता है इसी प्रकार शरीर में शरीर को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती शरीर तो है पहले से सिद्ध है ऐसा यहां भी हो जाएगा कोई साधन की इच्छा नहीं कोई साध्य की इच्छा है। इसी में स्मृति भी कहा गुह्यतम शास्त्र तस्य तुद्धि अर्थतः विधिशेष न ब्रह्मणो न शास्त्रगम्यता उत्तम उपसंहति यही सबसे रहस्यपूर्ण शास्त्र है एक बुद्धि बुद्धिमान सैथकृत भारत है भार पंद्रहध्याय कहा तो सबसे गुज्य ब्रह्मशास्त्र है और इसी को जानने से वो बुद्धिमान होता है और फिर उसी में फिर रहता है तस् बुद्धि अर्थतः विधिशेषत्व न ब्रह्मणों न शास्त्रगम्यता इसीलिए विधिशेष रूप से ब्रह्मशास्त्र गम्य नहीं है पहले कहा था ब्रह्मशास्त्र गम्य है किन्तु विधि के विषय बनकर के ब्रह्मशास्त्र गम्य नहीं है किसी को उपसंहार करते हैं तस्मादल प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मण समण ज्ञान विधेयत्वभाव तथा विधफल्दात ज्ञान विधेय नहीं है और उस प्रकार का विधेय का फल भी ज्ञान नहीं है इसको दिखाने के लिए तस्माद् तस्मा तत्शब्द का प्रयोग किया प्रमा अमारूप धीमात्र विषय प्रतिपत्ति शब्द यहां प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है प्रमा अमारूप दोनों प्रकार का विषय है क्योंकि ज्ञान को भी उपासना को भी दोनों को मिला करके प्रतिपत्ति शब्द के द्वारा करते हैं प्रभाकर इसीलिए प्रमा प्रमारूपात्र विषय प्रतिपत्ति शब्द तद तो विधि विषय दया पूर्वत उसी के विधि के द्वारा ये प्रतिपत्ति के विधि के द्वारा ब्रह्म को समर्पण करना यानी ब्रह्म के स्वरूप को मानना ये ठीक नहीं होगा ये संभव नहीं है क्योंकि वहां मान नहीं सकते हैं कर्तव्य से संबंध वहां नहीं रहता अब पहले जो कहा था उसी में ये तो प्रवृत्ति निवृत्ति के बारे में कहते हैं यूपादिदृष्टानतेन विधिशेषतया ब्रह्मण शास्त्र गम्यूक्म प्रवृत्तिवृत्ति इत्यादम अनुभाषते वहां दृष्टांत दिया था कि यूप जो है एक सामान्य लकड़ी होती है किंतु उसमें जो कुछ विधान किया गया वो शास्त्र के द्वारा होता है एक खंभे को लाके उसको युग बना देते हैं वो पशु बंधन के लिए युग होता है उसमें पूजा आदि भी होते हैं ये कहा था पहले तो वो शास्त्र के विधि के विषय बनकर के होता है युग को पूजा करना सामान्य बात नहीं है वो शास्त्र विधि के द्वारा ही किया जाता जब करेंगे तब उसका फल होगा आप कोई भी व्यक्ति को ऐसे पूजा करेंगे तो फल नहीं होगा विधि विषय करना पड़ेगा सब फल होता है तो युवादि वृतांत न विधि शेषतया ब्रह्मण शास्त्र गम्यक्तम निरस युवादि वृतांत के द्वारा विधि के शेष रूप से ब्रह्म का शास्त्र जो कहा गया वो कहा था पूर्व पक्ष ने कहा था उसका निराश करके उस तृष्टि से भी उसका संबंध नहीं हो सकता है अब वो उसके बाद उन्होंने कहा था अर्थवाद वाक्य में जो फल है उसको लेकर के भी विधि मानना चाहिए ऐसा भी कहा था वो भी नहीं होगा ये आगे क्या है तो प्रवृत्ति निवृत्ति इत्यादो उत्तम अनुभाषते प्रवृत्ति निवृत्ति इत्यादि में जो कहा गया था वो उसका अनुवाद करते क्योंकि शास्त्र का लक्षण में जो प्रवृत्ति निवृत्ति शब्द आया है प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वात्यन कृतकन वंशा ये नोपदीश्येत तत्शास्त्र ता अभिधीयते ये शास्त्र का लक्षण कहा है तो वो कुंसाम अधिकारीणाम कुंसाम अधिकारी व्यक्ति के लिए जो प्रवृत्ति या निवृत्ति ज्ञान या धर्म के द्वारा जो उपदेश देता है वो ये शास्त्र है कहा तो दो ही मार्ग है शास्त्र का धर्म का एक तो प्रवृत्ति लक्षणों धर्म निवृत्ति लक्षण विधा भाषण कहा लक्षण भी है निवृत्ति लक्षण भी है दो ही है लक्षण तो ये दोनों में जो नहीं आता है तो फिर उसको शास्त्र कैसे मानेंगे अब ये उसको शास्त्र मानेंगे तो प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी शास्त्र कहना व्यर्थ हो जाएगा उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा किसी को लेकर यद्यजित आहू जो अन्य लोगों ने कहा ये नाम ग्रहण नहीं करते हैं आ, वो प्रभागराधी ने जो कहा इसी को कहना यद्यपि के जिता आहू कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति निवृत्ति विधि दशेष केवल वस्तुवादी वेद वेदभाग नास्ति उनका ये बिल्कुल स्पष्ट कथन है कि प्रवृत्ति निवृत्ति विधि के शेष को छोड़ करके केवल वस्तुवादी यानी भूतार्थ विषयक वाक्य केवल वस्तु को प्रतिपादन करने वाला वेद वेदभाग है ही नहीं जिसको आप ज्ञानकांड मानते हो वो है ही नहीं ऐसा अलग से नहीं ऐसा कहा वो उनका उदाहरण दे रहे वाक्य का वो ऐसा कहते सन्न वो नहीं है आए, क्यों, क्योंकि औपनिषद तो तो से पुरुष से अशेष्वा ये उपनिषद में उक्त जो पुरुष है या ऊपनिषद शब्द है उपरी पूर्व सत्र धा से पिशरणगत अवसाधन इस आ, जो प्रत्यय सत्प्रत्यय लगा करके जो होता सर्वापहारी लोग में सित प्रत्यय होता है उस प्रत्यय से उपनिषद बनाते पूर्वक जो उपशब्द है सत्र विचरण व्यक्तवसाद निशु धातु इसी से उपनिषद शब्द बनाते उपनिषद बनाने के बाद में उसमें ये जो है औपनिषद बनाना औपनिषद बनाने के लिए अनादि जो भी प्रत्यय है वो लगे, लगेगा अनुप्रत्यय लगेगा यहाँ तो यहां अनुप्रत्यय जो लगा है ये अपत्यार्थक अनुप्रत्यय अपत्यार्थक में नहीं है क्योंकि तो बाद में उसके अधिकार में एक सूत्र आया शेषे शेष अधिकार में आया शेषे सूत्र है ये शेषे सूत्र अपत्यादि चतुर्थांग से अन्य अर्थ में जो अनादि प्रत्यय उसका विधान करता है शेषे के अधिकार में आया हुआ इसी से अण प्रत्यय करेगा अण प्रत्यय करने से उपनिषद अण ऐसी स्थिति में नित्य मान करके आदि वृद्धि करेंगे ऊ को हो जाएगा और आदि वृद्धि करके औपनिषद ऐसा बना जाएगा अण का आ रहेगा तो औपनिषद ऐसा बनेगा तो औपनिषद मैंने क्या अर्थ वहां निकालना चाहिए उपनिषद से उत्पन्न ये अर्थ निकालना चाहिए क्योंकि यहां अपत्यार्थ का आदि आएगा इसलिए वहां उपनिषदा गृह्य देय दे परिज्ञा दे उच्य देख इसी को उपनिषद कर ये जैसे वहां उदाहरण दिया चक्षुषा गृह्य देखी चाक्षुष पुरुष ऐसा कहा चक्षु के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसी को चाक्षुष कर ये चेषे में अण्ड प्रत्यय लगा करके चाक्षुष बनाया चक्षुषा गृह्य चाक्षषहा तो यहाँ अक्सर सही अर्थ उपनिषद का यह होगा उपनिषद के द्वारा जाना जाता है उपनिषद प्रमाण है जैसे चक्षु प्रमाण है चक्ष के द्वारा ग्रहण होता है चाकु होगा इसी प्रकार उपनिषद प्रमाण से जो ग्रहण किया जाता है उसको कहते हैं औपनिषद औपनिषद पुरुष होगा जो पुरुष है आत्मा है वो उपनिषद के द्वारा ही जाना जाता है और किसी से नहीं जाना जाएगा तो अब उपनिषद के द्वारा ही जाना जाएगा ऐसा अर्थ लेने पर वो अनन्य शेष हो जाएगा वो अन्य किसी के पीछे नहीं आता है कर्म या उपासना के पीछे जानने योग्य है ऐसा अर्थ है नहीं अन्य का शेष नहीं बनता शेष माना अंग या अंग बनना अन्य का अंग किसी का अंग नहीं कर्म का भी अंक नहीं उपासना का भी इसीलिए अनन्य शेषत्व उपनिषद के द्वारा ही जानना चाहिए वो कर्म आदि के माध्यम से नहीं ये कहा गया अब इसका क्या अर्थ है यो असौ उपनिषद सुव अधिकता पुरुष असंसारी ब्रह्मा देखिए भाष्यकार आयी जगह पे बहुत स्पष्ट बोलते हैं है आ, ये सब इनका अपना इस विषय में सिद्धांत है यो असौ उपनिषद सुव अधिकता पुरुष है उपनिषदों में ही जाना गया पुरुष है वो क्या है असंसारी ब्रह्म है वो संसारी ब्रह्म नहीं है वो बाकी कर्मकांड में जो आया वो संसारी है भले ही है किन्तु यहाँ जो उपनिषद में जो आया है वो असंसारी है और उत्पत्तियादि चतुर्विध द्रव्य विलक्षण ये भी हमने पहले समझाया था आपको उत्पत्तियादि चार प्रकार के जो द्रव्य और फल इससे विलक्षण है कहा उत्पत्तियादि चार क्या है ना थिया। ना थिया। ये उत्पत्तिया चार है उत्पत्ति आदि चार प्रकार का साधन से उससे फल होने वाला जो चार ये चार से प्राप्त होने वाला नहीं ये भी कहा था और स्व प्रकरणस्थो अन्य वो अपने ही प्रकरण में स्थित है यानी कोई और प्रकरण का आज यहां नहीं लगेगा ये क्यों कहा स्वप्रकरण स्थ क्यों कहा क्योंकि वहां प्रमाण को मानने के लिए श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये जो है प्रमाण माना गया ये प्रमाण के द्वारा विनियोग विधि होती है विधि विधि विनियोग होने से उसके बारे में शुरू में ही इसके बारे में चर्चा हो गई है अभी यह प्रकरण करने से आपने प्रकरण में स्थित है वो श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या से जो प्राप्त होते हैं वो ये नहीं है ये अलग प्रकरण हो गया अलग प्रकरण मानने के लिए हमने क्या बताया था अलग प्रकरण किस स्थिति में माना जायेगा आ, ये उभयाकांक्षा प्रकरणम शेष शेषी संबंध अंगांग विधि संबंध उभयाकांक्षा आकांक्षा प्रकरण है वो उभयाकांक्षा जहां पूरी हो जाती है उसको एक प्रकरण माना जाता है और उसमें हमने ये कहा था वो प्रकरण में एक उत्पत्ति वाक्य होता है और उसके बाद अधिकारी वाक्य होगा और अंत में फल कथन होगा ये फल कथन आने पर वो प्रकरण पूरा हुआ ऐसा माना जाता है वो एक वाक्य में भी आ सकता है दो तीन वाक्य मिलके भी आ सकता है एक खंड में आ सकता है एक अध्याय में आ सकता है ऐसे आ सकता है वो प्रकरण उतना लेकर के कार्य होता है और उसमें प्रकरण दो प्रकार का होता है महाप्रकरण और अबांतर प्रकरण वो महाप्रकरण किसको कहते हैं जो प्रधान वाक्य संबंधी जो शेष शेष संबंधी प्रकरण है उसको महाप्रकरण कहते हैं जिसमें अंग अंग विधि सारे और शेष संबंधी प्रकरण है वो अवांदर प्रकरण होता है अवान्धर प्रकरण का अर्थ महाप्रकरण के साथ मिलाकर करना चाहिए ये महाप्रकरण अवान्धर प्रकरण का निश्चय किससे होता है वाक्य एक वाक्य दास होता है ये प्रक्रिया बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई लोग इसको अध्ययन किया नहीं इसलिए वो ध्यान में रखना पड़ेगा नहीं तो स्व प्रकरणस्था बोल दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आया प्रकरण से एक कैसा फर्क हो गया है कैसे प्रमाण बन गया कि वो पक्का है वो स्वीकार करते है कि जो प्रकरण में अपने आप में फल देता है वो प्रकरण को वही समाप्त किया जाता है वो दूसरे के साथ नहीं जोड़ते जहाँ अपने आप में फल नहीं होता है वो अन्य प्रकरण के साथ मिला हुआ होता है ये उनका नियम है यहाँ स्व है आसमान क्योंकि आत्मज्ञान का विधान है यानी आत्मज्ञान का कथन है उसमें अधिकारी का कथन है साधन का कथन है और फल का भी कथन है यहाँ कोई दूसरे के साथ श्रेणसे करने की आवश्यकता है। इसलिए सब प्रकरणस्तव तो वो पूरा अपने आप में एक पैकेज है वो संपूर्ण है और कोई आगे जोड़ने की आवश्यकता नहीं इसलिए अनन्न्य श्रेष्ठ हा अनन्न ये सब इसी में कठिनाई है यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो वाक्य नहीं लगता है। इसलिए इसको बार बार याद रखना पड़ेगा ये जो पारिभाषिक शब्द आते हैं इसका अर्थ समझ करके कर रखना पड़ेगा कैसे होता है प्रकरण का निश्चय कैसे होगा किन किन हेतुओं से प्रकरण का निश्चय होता है और विषय का निश्चय कैसे होता है किन प्रमाणों के द्वारा होता है ये सब इसलिए सूत्रों को भी याद करना पड़ेगा न ना अधिकम में दी वा सत्यम वक्त तब कहते हैं नहीं ऐसा प्रकरण कोई है ही नहीं और उसका कोई प्राप्त अधिगम भी नहीं होता है और उसका कोई वाला आदि आप जो कह रहे हैं नहीं होता है ऐसा नहीं कर सकते ना तो नास्ती न ना अधिगम्य दी न ऐसा है वो नहीं है ये भी नहीं कर सकते क्योंकि अस्तित्व उपलब्धव्य ने अना नास्तिक न सदैव सौ में धमद्रादी बहुत सारे वाक्य होता है वो है करके बोलता है आत्मा तेव उपलब्धव्य आत्मा रूप से जानना चाहिए ना अधिकम्य और उसको प्राप्त नहीं करता है ये बात भी नहीं है क्योंकि प्राप्त करने के वाले बहुत सारे वाक्य बताए अभी आत्मानी जानिया इत्यादि और किम प्रजया करीक्षा येषा मैम लोगो न ये भी कहा कि हम प्रजा आपके से क्या करेगी वो वेदांत विच्चान सुनिश्चित संगा सिद्धत्वा ते ब्रम्हलोगी परामद गे पराम ये सब फल बहुत सारे आया है इसीलिए अधिकम नहीं होता है ऐसा अधिकम होता ही नहीं हमारा जैसा तब तो फिर ये वाक्य आते ही नहीं थे उस सुधि में कह रहा है इसका मतलब सुधि तो झूठ नहीं बोल रही है जो देख करके बोल रही है और ऋषियों का अनुभव बोल रहा है इसका मतलब होता है हाँ यदि सख्यम वकी तुम क्योंकि सने दिनेत आत्मा यदि आत्मशब्द इसमें आत्मशब्द का प्रयोग किया वो आत्मा कैसा है ना ना के द्वारा प्राप्त होने वाला है यह नहीं यह नहीं इस विधान से प्राप्त होता है बाकी सब चीज यह है, है यह है ये भी मेरा पास रहे ये भी मेरा पास समय मय अष्टमी ये सब मेरा पास रहे सम भी रहे मय रहे प्रियम चमे काम अष्टमी भी रहे प्रिय भी रहे सब मेरे पास रहे बोलता है वो बोलता है ना न ये कुछ भी मेरे पास नहीं है ऐसा बोलता है ये तो वैसा करके प्राप्त कर रहे हैं आत्म शब्द का प्रयोग किया वहां भी सबसे में मे में भी आपका सब का ही प्रयोग है वो भी मेरा हो ये भी मेरा हो वो भी मेरा हो हाँ एक भी दो भी तीन भी चार भी गाय भी भैंस भी बकरी भी सब मेरा पास रहे ऐसे सारे सामान भी गिनती की उसके वो जितने भी चमक में बोला जितना सारा लिस्ट बनाएंगे तो आपका पूरा गृहस्थी का सामान कितना है मालूम हो जाएगा सारे क्या उन्होंने गिनती एक भी नहीं छोड़ा तो इसका मतलब वो सारे है वो प्रजापति वो उसके वाक्य ना कुबेर प्रजापति का वाक्य इसीलिए उन्होंने सारा जोड़ के ये सब रहेंगे तो आप इस दुनिया में दुनियादारी करेंगे इसका मतलब पक्का संसारी बन जाएगा वो सब नहीं रहेंगे तो संसारी होना संभव नहीं इसलिए सब चीज चाहिए पत्नी भी चाहिए पुत्र भी चाहिए फिर धन भी चाहिए फिर उसी के लिए घर भी चाहिए घर में उजाला भी चाहिए सब बोलता है बिजली चाहिए पानी चाहिए सब बोलता है तो हिस्सा सारे कुछ को इज्ठा किया ऐसा है।, है तो है है करके जोड़ करके बोलता है फिर ये बोलता है ये जने दिने इसमें छोड़ने से सुख होता है ऐसा बोलता अब छोड़ने से सुख जो है थोड़ा धीरे धैर्य से ही प्राप्त होता है सामान्य से नहीं होता क्योंकि आत्मशब्दार्थ शब्द आत्माशंद का प्रयोग किया अब उनको पूछते हैं कि ये आत्मा शब्द का प्रयोग तुम्हें क्यों कर रही है अब कुछ भी नहीं है आत्मा नहीं है तो आत्मशब्द का प्रयोग कह रही है या उसको प्राप्त नहीं कर सकते ऐसा तो नहीं कर रहे क्योंकि आगे जाकर के बोलता है नेत नेत आत्मा अचीरियो नहीं चीरिये अपो नहीं सज्जते हाँ आशितो वो है उसको पकड़ा नहीं जा सकता वो नष्ट नहीं होता और वो संग नहीं करता ऐसे ऐसे विशेष भी, भी वहां देगी हाँ ये सब वाक्य है फिर आगे करेगा अश्रतम्म निराकरण करके अबाह्यम आनंदरम इत्यादि जो विशेष देता है वो बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं ऐसा है ऐसे स्थिति में होने से उसका स्वरूप भी ऐसा है तो वो पकड़ नहीं पा रहे तब वो नहीं है करके लोग बोलते इतना ही है आत्मनिश्चय प्रत्याख्यात्मश तब वो हिम्मत करके बोल सकता है शब्द आने से क्या होता है आत्मशब्द जैसा अन्य का प्रत्याख्यान होता है आत्मशब्द का प्रत्याख्यान होता है क्योंकि वहां ने दिनेदी के प्रकरण में मधुकांड में दूसरे अध्याय में ये बहुत लंबा प्रश्न किया उन्होंने कि आत्मशब्द होने से क्या है आत्मा का भी निराकरण में मान लिया जाए ने दिनेदी में सबका निराकरण ना आत्मा ना, ना आत्मा ना कुछ है न रहे बांस नजे बासु न बास है न बासुरी बस वो है वो दो तो भी छोड़ो ये भी छोड़ो कुछ नहीं ऐसा करके करो बोला तो वो निराकरण करता है वो आत्मा को निराकरण करने के लिए नहीं बोल रहा क्यों क्योंकि आत्मा न प्रत्याख्यान सकते आत्मा को आप कितना भी करो प्रत्याख्यन नहीं कर सकते क्यों जो जिंदा आदमी प्रत्याख्यान करेगा वो तो जिंदा है अब उसका प्रत्यक्षण नहीं कर सकता है यह एवं निराकरता तब से ही बात मतलब जो ही निराकरण करने के लिए प्रवृत्त हुआ हिम्मत करके साहस कर रहा है उसी की ही आत्मा है। हम बोले कि भाई तुम अपने निराकरण पहले करके आओ उसके बाद दूसरे का निराकरण हो वो नहीं करते। अपना निराकरण करके वो आएगा कैसे वो आएगा ही जिंदा रहेगा नहीं तो पुरुष मारने की जरूरत नहीं पड़ता इसलिए तो कोई नहीं होगा इसलिए यह निराकरता अब निराकर स्वयं को निराकरण करके आकर के निराकरण करने की कोशिश करता है तब तो हम कह सकते हैं किंतु तो स्वयं निराकरण नहीं कर सकते तो निराकरण करेगा तो वो रहेगा नहीं वो खुद नहीं कहेगा कि मैं नहीं हूँ वो सबसे पहले बोलता है मैं हूं मैं तो बहुत बड़ा जानकार मैं तो ये जानता हूँ वो जानता हूँ सब जानता हूँ अभी मैं आत्मा को निराकरण करने के लिए आया हूँ ऐसा बोलता है इसका मतलब वो पहले अपने आप स्वीकार करता है हम तो ये कहते हैं हमारी आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं है जिसको आप अस्तित्व रूप से अपना अस्तित्व रूप से स्वीकार करते हैं वही है अब उसको कैसे निराकरण करो तुम अपने आप सोचो उसका निराकरण नहीं कर सकता इसलिए दसते ही आत्मत्व उसी की आत्मा है और वो एक है अलग भी नहीं, नहीं मानता है सभी लोग क्या है अपने को विशिष्ट मानता है ये सभी की सामान्य साइकोलॉजी है सामान्य मानसिकता रहते हैं हम सभी से अलग है हमारे अंदर कुछ विशेष वो सिद्ध करना चाहता है कि वो महम वैसा नहीं है हम हमको ऊपर सब विशेष मिलना चाहिए तो हम बहुत विशेष और वो नहीं बोलने पर भी अंदर रहता है वो भाव कि मैं सबसे विशिष्ट हूँ सब घटिया है मेरे से नीचे घटिया मतलब जो भी हो मेरे से नीचे है वो बस मैं तो सबसे बड़ा मेरे अंदर ये गुण है अपना दोष को नहीं देखेगा दूसरे से तुलना करके ये गुण मेरे अंदर ज्यादा है जिसका मतलब मैं उससे अच्छा हूं तो ये कहां से आ रहा है वो अपने आत्मा अस्तित्व को लेके उस विशेषण को मान करके होता है उस भाव में रहेगा तो आपको हमेशा आत्माएं अलग दिखती रहेगी और हमेशा दोष ही दिखाई पड़ेगा गुण दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि गुण देखने के लिए आपको उनके साथ समान बुद्धि चाहिए समान बुद्धि नहीं होने से नहीं दिखाई पड़ेगी और हर क्षण हम प्रयास करते रहेंगे कि हम ही सबसे अच्छे हैं हम ही सबसे बड़े हैं और बाकी सब घटिया है अपने आप गलत कर रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ेगा वो कभी दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि अपने को बड़ा मानता है हम सही ही करते हैं गलत नहीं करते हैं तो निश्चय है क्योंकि आत्मा का स्वरूप यह सब है आत्मा गलत नहीं करता है इसीलिए वो अपने को भी गलत नहीं करता आत्मा सबसे व्यापक है महान महान है इसीलिए वो अपने को भी बहुत बड़ा मानता है सभी से आतंक है इनसे सब सभी से ऊर्जा मानता है तो ये सब कुछ आत्मा का स्वरूप है किंतु उसको अहंगार जजीर आदि के साथ मिला करके जानता है इतना ही है इसीलिए आत्मा अस्तित्व को निराकरण करने का साहस कोई नहीं कर सकता इसीलिए हम उसको आत्मा को सर्ववेद का तात्पर्य बताना चाह रहे हैं बाकी सबका निराकरण होएगा, लेकिन इसका नहीं होगा ईश्वर का निराकरण करता है लोग आत्मा का निराकरण नहीं कर सकता ईश्वर का निराकरण करने वाला ही स्वयं को अपने अंदर ईश्वर को स्वीकार करके ही बोलता है उसके बिना नहीं बोल सकता इसलिए इस प्रकार से यहाँ जो विषय है वो प्रवृत्ति निवृत्ति विधि संस्ते से अलग ही है प्रवृत्ति निवृत्ति का विषय नहीं है आपके विधि का विषय नहीं है उसके बिना ही इसको सिद्ध करना पड़ेगा ये भाष्यार्थ बोला जाता है ठीक फिर देखिए ओ... पूर्णमीदर्ण मुदश्यसे पूर्ण से पूर्णमावावशिष्यसे ओ शांति शांति शांति